दोह धातु कितने हो गया लोट में दोह तो फुगंत गुणा ह हाँ को घ के लिए क्या सोच रहे डालते धातु रो करने के लिए जराम झस झ दोगु दु। क्या बनेगा दुग्धू दु। तातंग में पुगंत गुणा होगा बनेगाधाम हो जाएगा दुग्धात दुग्ध दुग्धात दुग्धाम आगे दुहंतु सी को ही होने पर क्या बनेगा दुग्धिया दो दु। होगा दुग्धी दुग्धात दुग्धम दुग्ध अगर मैं मेरनी आठ आगम हो जाएगा क्या रूप नहीं गया दो गुना हो जाएगा दोहानी दोहा वो दोहा मो दोहानी में न के किसूते हो गाना को नहीं कोई दोहानी बोला था न हुआ दोहानी बोलो दुग धु, दुग धात पदे बनेगा इसका तो देर लगेगा पहला रूपन क्या बनेगा दुग्धाम क्या रूप बनता है लौट लकार में दुग्धातु के आत्मनिपदे में लौट लकार में क्या बनता है दुग्धे उसके बाद क्या सूत्र लगना एक को आम ए दुख दुख, तो एक आरोना क्या बनेगा दुग्धाम आता में क्या बनेगा दो अगर आता में दुहा तम दुहात तेरे होता है नहीं होता है होता है तो दुहा कैसे होगा आम ए तो फिर आ गया दुहात प्रथम पर सब बहुचन में जी को क्या होगा झ को आत्मति सूत्र से क्या होगा अतः तो रूप क्या बनेगा दुहात क्या रूप भी बना दुग्धाम दुहाताम दुहत्म था दुह अग्र से घ को हो जाएगा को हो जाएगा घ के सूत्र से दादे धातुरु घने के बाद सूत्र क्या, क्या लगेगा एकाचो बसो भस झसंत दा धुग से खरीच से क आदेश प्रत्ये हो जाएगा क्या क्यारो बनेगा धुक् छुअ क्या मानेगा गुण के सूत्र नहीं बाना धुक्षुअ आदेश होगा दूसरा रूप क्या मानेगा हो गया था तुम तो हो जाएगा आतंक पद चल रहा है मारे में तातंग, तातंग या सूत्र होता है थोड़ा क्या बनेगा दुहा थाम, थाम तो हो गया आगे क्या बने गया बहुजने दु अगर ध्व क्या बनेगा दुख धम दो ध्वम धम को ध हो जाएगा वर्ष जसंत से ध है क्या बनेगा धुक धम और उत्तम पुरुष में क्या बनेगा दो है आठ आगम होता है अतन प्रति में किसूत्र तो से आठ होगा ए इ हो जाए टी तो अत टेरे ए तो आठस वृद्धि आई दो अगर आई पुगंत गुना दो है क्या बनेगा दो है वही में क्या होगा दोहा वही वही में गुना होगा पुगंत गुणा आठ पीतन से दोहा वही दोहा में बोलो ठीक है शुरू से दुग दुग्धाम परिश्रम दे बोलो दुग्ध दुग्धू क्या दुग्धी दुखी क्या दुग्धी बढ़ता है दुग्धान दुग्धम दुग्ध पद में दुगधाम पड़ता दो हई आगे दोहांग लकार में। औट आगम के सूत्र से लंग लुंग हाँ अटागम अ आग दुह तिप इत हलंग्या बद्धि का सूत्र से लोप हो जाएगा अ दोह पुंग गुण दो हैं दाते धातर घ एकाच बस बस जस दो पदांत से धो घे खरीचने झलाम जो बाबस सने अधोक अधोग क्या बनिया बने गया अधोक अधोको तामें पर अदुहताम बनिया गया धाम क्या मन या अदुग्धाम जी कहती इत अधगा अधोक अधोग अधम अध क्या बनेगा माने गया अध बोलो अधोक अधोक अधाम अधम अध अधगधम हम्म में दुह बन जाएगा क्या मिला देना कोई काम नहीं अदुहाम आगे हत थास दो अध ध्वमे अधुग ध्व क्या मानेगा एकाच बस, बस लग जाएगा अधुक् ध्वम आगे ई अध क्या मानेगा गुना होगा नहीं होगा अधू ही अध वही अध बोलो अधो अधो हम्म बोलो अधो अधोहम ठीक नहीं बा बोलो एक एक परसम बद बोलो नहीं बोलो परसम हाँ देवेंद्र बोलो नहीं आँगा। <coughs> <coughs> नहीं आदु, आदु, आदु, आदु आदु नहीं। आदु क्या है प्रथम बोलो नहीं हम्म उत्तम हम्म रुजा उत्तम हम्म पसंद हथम पर्सम हम्म ठीक हो गया बोलो दो परसेंट बताओ दो, दो है ना दो, दो। आई बोलो, हम्म, कौन बोले परसेंट बताइए जरा, मैं अब अतने बताऊँ, अतने बताओ बोलो, परसेंट बताओ धम नहीं मतलब, हम्म बोलो कई परसों में बैठो सफ़ेद बस्तर तीन चार सौ में क्या बोलो चार रुपए में किसका परसों में तो बोलो पुस्तक बंद करो अखन पत्र लेकर देखा लग लगे ये तो बोलने पर नहीं बोल पाते सब दो दो तारीख बोलते सब महिला आत लेख एक दो कुछ नहीं नहीं एक भी नहीं क्या रूल है दो ही धबम धम ही से धूक है अदोही क्या बोलते है अदो कितने ठीक हुआ देखो कितने ठीक है बताओ गो दो है देखा दो है एक है और कहाँ गया और दुबई दो ने दो कहाँ ठीक हुआ अच्छा ये एक भी मालूम नहीं है लिखो देखो खाली पड़ रूप रुप नहीं तो बनाओ इतने पढ़ने के बाद रूप कैसे बनेगा तो सीखना चाहिए और दो हो अगर तो लिखो क्या बनता है लेकर के बनाओ अपने दिखाया नहीं कितने लिखा क्या लिखा ठीक हो गया हाँ कितने लेखा? लेखा। और शुक्ला अंबेर कोई नहीं लिखा कितने आ, बोलो हातम हातम अदुगुध अद लंग हो गया विदलिंग में विधिलिंग में परस्म में दुह या शि या टूगी उनसे पुगंत तो गुणन नहीं होगा क्या रूपए के सकार क्या हो सप होगा में सप का लोक हो जाएगा क्या सूत्र क्या रूपना बोलो सब सकार स कितने स्थान में है सूरा लोप हो जाता है लिंग स फिर बोलो दो दुया दोन पद में दो श्यूट तो स्यूट का लिंग स्वलोप उनोप हो जाएगा दुहित पुगत तो गुण होगा ना नहीं तो क्यों नहीं उस गीत है तंग शिव टागम होने पर गीत रहेगा हाँ गीत होने से सारे गीत बता है गुण नहीं हुआ दुहित बन बोलो दुहित आसे में दो या सोटी के सकार लोप होगा केवल तीप सिप में स्कोहो समेज बाकी श्रवण होगा या सट की तो से गुण पुगंध गुण नहीं होगा रूप पाएगा दुह्यात दुह्यास्ताम शुद्धित तो होता है। दुह थे आने थे? आने थे। है है धातु धातु सेटे को से प्राप्त प्राप्त क्या निषेध करेगा कोट नहीं हुआ होगा पर सूत्र लगेगा लिंग सिचाब आत्मने ने पदेशु बताओ दुह के उकार को प्राप्त है नहीं? पुगंत से सूत्री में गुण प्राप्त है, नहीं। गुना है? है? या नहीं में प्राप्त प्राप्त है? है? कितने आत्मनिपद चल रहा है तो आश्रनी में गुण प्राप्त है गुण का निषेध कौन करता है दासी नहीं किदाशी सूत्र से या सूत्र लिंग सिचा आत्मनिपद इक समीपा धल पर झला दि लिंग सिचौ की तु तंगी लिंग सिचो आत्मने पदेशु कितने पद हुआ सूत्र में दो इक समीपा धल के समीप में हल हो दुहा में ई के है क्या है। उसके बाद हल है, है। हल कौन है उससे पर झला दी लिंग सीचो लिंग हो अथवा सिचो झला दी हो तो सीच झला तो का भी हो सकता है कब होगा सर स्विच तो झला है ही उसका विश्लेषण देना क्या जरूरत है कभी ईट हो जाएगा तो झला नहीं रहेगा लिंग भी इस प्रकार लिंग स्यूट जब होता है सका रहेगा तो झला सिट का ईट हो जाएगा तो स्यूट को ईट हो जाएगा तो जलादी नहीं, नहीं। रहेगा सकार लोप होगा भी नहीं रहेगा तो जलादी लिंग सिजो की तो तंगी आत्म पते हुए झलादी लिंग और सिज की तो हो जाएगा यहाँ जलादी लिंग है या सिज है जलादी है स्यूट है श्यूट का सकार लोप नहीं होता है लिंग सलोपन दर्शा और सार्वधातु के लोप होगा अर्धातु के ईट नहीं हुआ तो कीत हो गया कीत होने से तो गुणों का निषेध कर देगा कौन सूत्रीच तो गुण के सूत्र से होगा नहीं होगा दुह अग्रसी हक हो जाएगा घ के सूत्र से दादे धात्र हक घ होने के बाद द करने के सूत्र इकाचो वसो भस् धुक्षिष्ट क्या मानेगा आदेश प्रत्यु हो जाता है क्या मानेगा धुक्षिष्ट स्ट में सहाँ सा से आया सुटते तो क्या बनेगा धुक्षिष्ठ आम में या आस्था सुट होगा क्या बनेगा या आस्थान आगे रन थास धुक्षी धुक्षिष्ठाह आगे दुखी आस्था सुटे धुक्ष बनेगा सिद्धम धुक्षी धम ढ हुआ ना नहीं क्यों नहीं अंग क्या है तो उधर देखना पड़ता है धोखे अंत में।, में नहीं नहीं इनमें आता है धुक्षी ध्व इट इटोत धुक्षी अ धुक्षी वही धुक्षी मही क्या रूबाना बोलो धुख्छी याश नहीं होगा लूंग लकार में परसम पद में सिच तकार से धातु अनिटे अस्थि सिच्र हो जाएगा और दोह को हो जाएगा बदब्रजा हल अंतर से वृद्धि हो जाएगी बदब्र जल अंतर से वृद्धि हो। होगी उसको निषेध करने वाले क्या सूत्र से आचर निषेध करने वाले सूत्र क्या है हैं, हैं? है। और तक क्षण जागरण क्या करता है तक क्षण सस जागरण वेदिताम क्या करेगा वृद्धि करता है निषेध होगा निषेध हो जाएगा अ तोहरा दे रखो नहीं लगेगा अहो तो ओह हिमयां देखा देखो तक क्षण से जाते निषेध करेगा निषेध कर जाएगा पुगंध गुण से हो जाएगा अः ये सूत्र लग जाएगा ये ये सूत्र सल इगोपिट हो।, हो तो हे सले में आता है ईगोपदार्थ अनिट चिली को स आदेश हो जाएगा चिली को सीच नहीं होगा चिली को क्या आदेश होगा क्ष के ककार की सांख के सूत्र से देते स रहेगा पूरा अ दुह स आगे ती इतस्य तो, तो यहाँ अस्तित्व स्विच अप्रत्यय ई भी नहीं होगा क्यों सिच नहीं है दोहो के आगे क्या है स सीत है क्या किस तरह से हैं ऐ इसमें ककार था कि तो होने का ना पुगंत गुण नहीं होगा दोह के हकार हो जाएगा दादर धातुर घ एक आध बस वस्त लग गया तो क्या बनेगा अधु धुक घो खरीचर से क हो जाएगा आदेश पत्र हो जाएगा अधुक्षत क्या बनेगा अधुक्षत क्या बनेगा अधुक्षत सिच कहाँ गया सिच नहीं हुआ चिली कहाँ गया चिली को क्या आदेश हुआ सो तो से हाँ साल कौन ही? गो, गो, हाँ, तो है हाँ सल अंत है दोह धातु और उस सो ईट हुआ ना नहीं ईट प्राप्त था प्राप्त था ना नहीं निषेध कैसे होगा एक आज ईट नहीं हुआ दुह के हूँ के स है पहला सुतो लग गया दादर धातु फिर घर लग गया एक आज बस उसके बाद सुतो लग गया आदेश प्रत्ये खरीच जलान जैसे जानी खरीच से कहो जाए आदेश प्रत्यु हो जाएगा रुपये क्या बनेगा अधत आगे कुछ नहीं मिला देना अधुचन अधुछा। फिर बोलो अधु या अधु हाँ धू बोलते समा जोर देना अधुक्षत अध में दूह अग्रे तुह तो। त तो। दूह तहन तो। तो पर सलई के बता दीटक स्लह चली को क्ष हो जाएगा क्ष होने पर आ दुह स तूत लग जाएगा लुगवा दुह दीह लिह गुहा महात्मा ने पदे दंते क्ष को लू क होगा विकल्प से लुगवा दुह दीह लिह गुहाम चारि धाते आत्मने पदे दंती आत्मने पद दंत्य हो दंते दंते। तो दंते दंत्य तेहे दंत्य आत्मने पद दंत त पर, तो पर, पर लुगवास्या दंते तंगी स का लुक हो जाएगा एसा का कितने धाते है दंते तंगी तप तो रहते स का लुक होगा सस्य षष्ठ्यंत होने से अलुंत्य परिभाषा से किसका लोप होना चाहिए अ का होना चाहिए किंतु जहाँ लुक कहते हैं लुक शब्द का क्या अर्थ है मालूम है लुक किसको कहते हैं आदर्शन लोप नहीं प्रत्यय से लुक सुप प्रत्यय के आदर्शन को लुक कहते हैं इसलिए जहाँ लुक होता है वहाँ अलवंत्य परिभाषा नहीं पूरा प्रत्यय लुक हो जाएगा अलुंत्य से एक बनने का जिलोप हो जाएगा तो लुक हुआ प्रत्यय आदर्श होगा प्रत्यक आदर्श होने से पूरा सर्वादेश हो जाएगा स का पूरा लुक हो जाएगा स का लुक होने पर धातु क्या रहा अट दु आगे रे तु तो, हो तो, तादर धातु रु आगे झस तथर धोध झलाम जस झसी क्या मानेगा अध क्या मना जिस पक्षे स का लुक हो गया लुक नहीं होगा तो दुह अगर स है दादर धातुर घ आगे से क्या लग गया एकाज ब फिर खरीच आदेश प्रत्यो क्या मानेगा अधूक्षत तो। क्या मानेगा पहला रूप क्या मना था अधम आने पर लगिया गया क्षाची क्ष क्ष क्षाची अजादुतंगिक लोप अजादी प्रत्ये जहा मिलेगा आताम अत तो आताम इस वही सूत्र लगिया स का लोप होगा देखो यहाँ लोप दिया है लोप तो किसका होगा पूरा स लोक होगा अलंते श्य का लोप होगा आताम आने पर लोप हो गया और सा सा। अधेगा दादे धातु एक बस बस हो जाए अधू क्षाताम क्या बनेगा अधू क्षाताम पहला क्या रूप बनना था अधू छत आगे दूसरा बना अध्याम आगे अधू क्षन्त क्या मानेगा ये थास पर अधु ख्याम क्या मानेगा अधुक्ष धाम ध्वम माने पर अधुक् धम क्या बनेगा यहाँ दंत्य है दंत्य है दंत्य तंगी होने से सालोप हो जाएगा तो अधुग् ध्वम लोप नहीं होगा तो अधुक्ष ध्वम दो रूप बनेगा क्या रूपना अधुग ध्वम अधुक्ष अध अधक्ष ध्वम इ क्या बनेगा अधूक्षी यहाँ सस्यलोप आलोप हो जाता अधूक्षी वही मही आने पर अधुक्षा वही अधुक्षा मही अ तो दीर्घ लगेगा लगेगा वही में भी लोप हो जाएगा वही भी दंते है दंते होने पर लोप हो जाएगा तो अधू वही अध्याा वही दो बनेगा वही में दो बनेगा अधू वही अध्याा वही और वहीं आने पर अधू अध्याम ही हाँ इसको लेकर दिखाओ अतन पद को रूप लिखो पुस्तक तो बंद करके रहो तो पुस्तक बंद करो अब बोलते समय पता नहीं चलता कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है क्या बोलता है जो बोल बोला कर समझा तो बोल लिख लेगा अब पुस्तक रूप देखकर जो बताया वो क्या बोलो मिलकर के अध पहला क्या रो बना अदुग्ध अधुक्षत आगे अधुरक्षत अधसरा अधुग्धम अध्व अधुक्षी अध में को हिसने लिखा था अधूक्षा बही मही में अधूक्षा मही ये लुंग लकार हुआ परे लिंग लकार रहे लिंग लकार सरल रहे दु परसिम पद में पुगंध गुण हो जाएगा दादे धात रस भर लग जाएगा अधोक्षत क्या मानेगा बोलो अधोक्षत अधोक्षताम अधो अतन पदे अधोक्षत ओम नृतान